सेत कपेतजंबू फलचारुभक्षण उमशोकनाशकारक नमा विघ्नेश कर्पूर गौरम करुणावरण संसार सारेन्द्र सदा संगमयांदे भवन भवानी सहित नमी नीला जश्यालो मलांग सीता सरो पितग पाड़ो महासायक चारुचाक न मीराम मनोजग्माल्यं जिते बोधिमताज वूथ मुख्यम श्रीरामदूत शरण यस्य यदाकमे विषु मय सर्विक्थ विजा सदात्म कदम प्रणो अध श्री हनुमान चलसा श्री गुरु चरण सरोज रज निजुधारे वरण रघु विमजू ज्योतायक बुद्धि नो जाने के सुन पवन कुमार बड़ बुद्धि जा दे हरु जय हनुमान जान गुणा जय सती रामद तुम भाना अंजन पोत्र महावीर क्रम जर कुमार कुम के संचन बरण विवाद तुम सुंदर सुनो आत भजा दिला जने साग संतर सुन के कर प्रताप महाज विद्यावान गुणी पिताप राम दे प्रभु चरित्र तुम दे तो कठिया राम लखन पीताूप धरित हरिथाना विप रूप भर लरती रघुपति बहुत सलाह तुम लोग को कहा सही हा राम मिला तुमको जय श्री राम नाना नहीं से कर भय सब जग कर जा to the ध्यान जो नाम प्रभु का नाम जससी राजा किसने साध सकल सुताया और मनो रथ को उला सोई तो तन सरी वन हर पार दारु युद्ध परता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 रामचंद्र की पवनसुत हनुमान की है। है। है मह जो, मह जो। तो पिछले सत्र में हम लोग हनुमान चालीसा के उस बहुत ही सुंदर गंभीर एक चौपाई पे विचार कर रहे थे जहां पर गोस्वामी बो जी बोलते हैं कि हनुमान जी जय कपी सत्य हूं लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि सत्य हूं लोक उजागर बड़ा सुंदर सा यह वाक्य है जो प्रारंभिक वाक्य है ना हनुमान चालीसा के वो थोड़े से अध्यात्मिक सुगंध है उसके बाद जहां पे हनुमान जी का गुण ये सब चीजें हो जाती हैं उसके बाद अनेकों उनके यहां संसारिक लक्षण भी आते हैं उनके कार्य आते हैं तो फिर धीमे धीमे जो है ना वो प्रवाह बड़ा सरल हो जाता है लेकिन प्रारंभ में हनुमान जी के जो यहां पे गुण बताए गए हैं उस पर संतों ने बहुत सुंदर विचार रखे हैं और इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि हनुमान जी को यहां गोस्वामी जी बोलते हैं जय कपीश कपियों के राजा हनुमान जी कहा के राजा भैया वो तो मिनिस्टर आज नहीं ठीक है आजकल के मिनिस्टर भी राजा बन जाते हैं वो बात अलग है, है? राजा तो दरअसल कोई और है लेकिन सेवक थे यद्यपि सेवक थे लेकिन ऐसे अद्भुत सेवक थे ऐसे अद्भुत मंत्री थे कि उनके बगैर कोई राज्य ही नहीं चुनता यद्यपि जिस समय सुग्रीव को पूरे राज्य से अलग कर दिया गया बेचारा निष्कासित हो गया तो भी हनुमान जी को तो पकड़ा रहा बोलते हनुमान जी आप तो भैया साथ में रहो आप हमको मंत्रणा ऐसी देते हो वही तो मंत्री है जो कह रहे कि मंत्रणा देता है वो मंत्री थोड़ी है जो रावण के मंत्रियों की तरह चापलूसी करता रहता है रावण ने जहां पूछा कि हाँ भाई ये लोग आ गए हैं क्या करा जाए सब मंत्री वही चापलूस बैठे हुए थे आज जमा कर कर के चापलूसों की सभा तो थी वो बस एक ही था उनका भाई विभीषण जो सच बोलने वाला था बेचारा जूते खा के गया से। वो भी आउट हो गया तो कुछ लोग होते हैं उनके वो मंत्रणा नाम की होती है।, है मगर वो सब केवल अपनी है। तारीख सुनना चाहते हैं अपनी स्तुति सुनना चाहते हैं अपनी अहम की संतुष्टि करना चाहते हैं अरे राम अरे महाराज आप जैसा कौन है आपको क्या चिंता तीन लोगों को विजय जिसने कर लिया है कि बानर लोग क्या कहे हमारे रावण फूला जी सारा है यार ही सही बोल कर लेकिन हनुमान जी की मंत्रणा मंत्री हो तो हनुमान जी जैसा कि भले हम आउट तो हो जाए लेकिन राज्य से दूर हो जाए ये मंत्रणा देने वाले को कभी न छोड़े ऐसा ही मित्र है यही हमारा सहायक है यही हमारा हितैषी है पूरे हृदय से प्राण से जीवन समर्पित करके स्वामी की सेवा करने वाला है और ऐसे के बगैर हमारा काम ही नहीं चल सकता इसीलिए वो ही दरअसल सब लोग जानते हैं कि हनुमान जी की विनम्रता है स्वामी भक्ति है इसमें कोई शंका नहीं है लेकिन जो मंत्रणा हनुमान जी देने वाले ना वही प्लानिंग कमीशन पास करेगा भले कितनी बाकी तुम प्लानिंग कर लो जो मंत्रणा हनुमान जी ने दी आके सुग्रीव को वही पास होगी क्योंकि इतनी सटीक होती है इतनी विचारशील होती है बल केवल सुग्रीव भी नहीं जिस समय हनुमान जी वापिस आते हैं लंका से विभीषण से मिल मिला के उसके बाद क्या क्या घटना घटित हुई दो तो जासूस भी उनके पीछे आए थे और विभीषण जी की बाद में शरणागति हुई थी तो भगवान राम जी सदैव सबको साथ लेके चलने वालों में से हैं, उन्होंने पूछा क्यों महिला पंचों क्या विचार है तो सभी पंचों से वाकाय पूछा सब लोग बड़ी इज्जत देते थे सबकी एक एक व्यक्ति को इज्जत देते थे तो किसी ने बोला अरे भाई महाराज जी जासूस आदमी है किसी के जासूस को भरोसा नहीं है और ऐसा करना चाहिए बंद देना चाहिए मरना चाहिए कटाई करनी चाहिए जेल में कर देना चाहिए ये करना वो करना सीधे या तो आईस ट्रीटमेंट देना चाहिए गला काट काटके रखो न रहेगा बास में बजेगी बास सब प्रकार के विचार हनुमान जी ने बोला नहीं प्रभु हमारे विचार से जो शरण में आता है उसको तो जीवन दान दिया जाता है आपकी शरण में आया है भगवान इतने खुश हो जाते थे हनुमान जी की जहां मंत्रणा होती थी ना दिल बाग बाग हो जाता है मुस्कराए बोलते हैं कि हां भाई हनुमान जी की बात सही है ये दो राक्षस क्या हमारे लक्ष्मण लाल जी तो इनकी पूरी सेना को अकेले निपटने जो हमारी शरण में आता है कोई आम आदमी नहीं हो सकता है भगवान की शरण में आने वाले के अंदर भी कोई पुण्य चाहिए कोशिश करो किसी को सत्संग में भी लाने की है सत्संग में भी नहीं आने वाले होते उसके लिए भी पुण्य चाहिए होता है मंदिर जाने के लिए पुण्य होता है तीर्थ जाने के लिए पुण्य होता है या साक्षात भगवान विद्यमान है उनके पास जाने तक में साथ चाहिए विकृत बुद्धि अभिमानी बुद्धि जाके कहां सर उगा पाती है हमको याद एक बार हम बंबई में किसी के घर में भोजन करने गए दीक्षा लेने गए तो वहां तो जब गए तो एक वहां घर की वरिष्ठ थी दादी जी तो सर्वे सड़वा थी ऐसी स्ट्रांग पर्सनैलिटी की घर की वही पुरुष कई पुरुष थी इशारों पे काम चलता था दादी जी थी जो है वहां बलवान थी उन्होंने बोला कि देखो हमने महाराज जी को बुलाया है कल सत्संग गए थे और यहां घर में भोजन करने आ रहे सब लोग को आना है दुकान वगान दर्द सब पहुंच रहे लाइन से घर के बाहर से वो गुलाब की पंखोड़ी बिछड़ी हुई थी और उनके कमरे के अंदर तक सोफे पे बहुत बढ़िया नया कालीन बढ़िया जो, जो जी कर सकते थे सब करा सब लोग लाइन से आ रहे थे प्रणाम करने एक यंग लड़का था बिल्कुल जीन्स पहना हुआ था हुँ? अब ज्यादा जींस का ये रगड़ा होता तो झुक भी नहीं पाते ना तो उसने विचारी नहीं दादी जी पेड़ी जी वाला हाथ उन्होंने जो पकड़ा जलता है, करते हैं उसको प्रणाम भी करना नहीं आता है तुमको क्वेश्चन तुम्हारे घर आयु हुए हुए और ऐसे एंगल से कर रहे हो जैसे कि कोई नीचे कागज वागज का टुकड़ा उठा रहे वो आदमी को केवल जींस के नहीं, बाद पता लगा बड़ा अभिमानी लड़का था घर में वही थोड़ा अकड़ू था लेकिन जहां पर इस प्रकार से जिसके अंदर भागना जो ना कितना भी बोलो तो दादी जी थी गिजर गया वो हिटलर दीदी थी वहां पे। इसीलिए वो उसको भी झोंकना पड़ा अन्य अगर आप स्वतंत्रता प्रदान करो तो अभिमानी आदमी विकारी आदमी द्वेशी आदमी रगी आदमी आदमी जा पाते मंदिर में कहा तीर्थ में जा पाते हैं कहां भजन में आ पाते हैं? सीधे सत्संग में जहां राम जी विद्यमान हो वहां जाके शरणा गति करना ये तो हनुमान जी मनोविज्ञान भक्त का हृदय जानने वाले हैं उन्होंने जो मंत्रणा दी भगवान के चेहरे खुश हो जाता था जहां ये बात सही है यहां पर और इस प्रकार से जो हनुमान जी ने जहां मंत्रणा दी और इतने विवेकी इतने सुलझे हुए सीता जी को मंत्रणा दी सीता जी के सामने कैसे आए यहां क्या बात है रोमांस हो जाता है वो प्रसंग पढ़-पढ़ के तो हनुमान जी ही कपियो में श्रेष्ठ हैं इसमें कोई शंका नहीं असली राजा वही हैं इसमें कोई शंका नहीं लेकिन इन सब वाक्यों के जो है ना कुछ अर्थ और भी होते हैं हम लोगों ने यहां पे थोड़ा विचार करा था लेकिन इसके आपको एक दो पहलू और बताएंगे फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे देखिए हनुमान जी को जिस समय यहां पे हनुमान चालीसा के प्रारंभ में जय कपीस कहते हैं कपीस का मतलब क्या है जो कपियों का राजा लेकिन हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं राजा राजा ही नहीं लेकिन तो भी राजा शाही विद्यमान है जिसके अंदर बगैर राज्य के राजा शाही होती है उसी के जीवन में ज्ञान किसी काम का अगर आपको राजा शाही के लिए दुनिया भर के धन दौलत के ऊपर आश्रित होना पड़े इसमें आपकी विशिष्टता नहीं है क्योंकि जहां थोड़ा सा राज्य बढ़ाएगा, धन गड़बड़ाएगा आप ऐसे दी नहीं आश्रित असुरक्षित डर से युक्त ऐसी दुर्दशा हो जाती है इसीलिए हमारे संतों ने यह कहा है कि देखो भाई मेहनत करो धन प्राप्त करो बढ़िया सेवा करो परिवार है दुनिया है राज्य है गंदी है सब ठीक है गाड़ी घोड़ा है बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर तुम्हारा बड़पन किसी चीज के वजह से है तो ये समझ लेना ये दीनता है ये मानता नहीं है, दुनिया भले जांच में आ जाए यार बड़ा लाभ बढ़ा दी है तुम जानते हो यार दिल में कि बड़े कमजोर हो तुम इसीलिए भगवान से क्या प्रार्थना करते हो जाते भगवान आपकी कृपा से सब मिल तो, गया बन आती तो हो गया है बना भी रहे अब एक तो आशीर्वाद हो गया भगवान आप गया है लेकिन भगवान अगर बने ही नहीं रहे तो फायदा क्या भगवान इसकी कृपा से बनाए रखना इसको भगवान कृष्ण गीता में एक नाम देते हैं बोलते योग और क्षेम यही एल आई वालों ने चुराया हुआ ना गीता से योग हम हम हम तुम्हारे योग की देखभाल करेंगे तुम तो हमारी पॉलिसी ले लो और हर महीने बीमा दे देते रहो हमको जो जो तुम्हारा योग क्षेम है कुशल है कल्याण है अभी भी और आगे भी तो हम देखभाल करेंगे गीता के अंदर योग क्षेम का मतलब यह है कि जो तुमको नहीं प्राप्त है उसकी प्राप्ति करो उससे योग करो उससे जुड़ जाओ और जो प्राप्त हो गया है एक बार उसकी रक्षा करो प्राप्त से रक्षण इसको क्षेम बोलते हैं और तक हर व्यक्ति जीवन में इन दो चीजों में ऊर्जा लगाए रहता है सबकी प्रार्थना घूम फिर के इसी में होती है मंत्री महोदय बोलते भगवान कुर्सी दे दे एक बार दे दी तो भगवान बनाए रखो यही है एक बार धंधा चालू हो गया भगवान धंधा हो जाए बिजनेस हो जाए नौकरी हो जाए दुकान लग जाए ये हो जाए और उसका भगवान बना तो है चलाओ शादी दिया तो कर दिया भगवान अब निभाओ योग योग जो व्यक्ति अगर आपने जीवन में भगवान की कृपा से बहुत कुछ तो सिद्ध कर लिया है और अगर आप जो जो चीजें प्राप्त हैं उसके ऊपर आश्रित हैं दिल में झांक के देखो तुम कमजोर हो अभी भी जहां पर कुछ होता है आतंकित हो जाते हैं हम कुछ भी यहां संभावना हो जाए जिस बैंक में सब पैसा जमा करा था सवेरे सवेरे अखबार में आया बैंक डूब गया अरे यार कौन सा बैंक डूबा जगह देखे तो पूरी <laughs> हमारे जीवन की पूंजी उजी लगी हुई है हमको किसी ने बताया था कि भैया किसी जो है ना बड़ी कंपनी के शेयर खरीद लो तो शेयर बजर खरीदे बाकायदा और पता लगा कि सेंसेक्स चल रहा है जिसका जो है ना शेयर बाजार में पूंजी लगी रहती है, उसकी धड़कन शेयर बाजार के सूचकांक के अनुरूप ऊपर नीचे तैयार करती है एक बार हमारे बैंक के मैनेजर ने हमको फंसा दिया अरे गुरुजी क्या है क्या थोड़ा बहुत जो भी ट्रस्ट का पैसा है नाम लगा दे को बाद में पता लगा उसका जो है ना वो मिलता था परसेंटेज मिलता था कहां कहां पूंजी लगवाई कितना अच्छा बैंक अफसर है कितना हमारा है हमारा हितैषी और ये जो संत लोगों की संत करने सेवा और ये तो संतों की सेवा कर रहा है बड़े खुश हो गए हम लगा लोगों के उन्होंने तो अपना जो भी फाइल वाइल बढ़िया करनी थी कर ली और बाद में हमको फोन आए गुरु जी आज तो डाउ बोला यार कौन हमारे पास कोई पूंजी है थोड़ी बहुत भक्तों से जमा करी है वो आगे आश्रम के लिए और डुबा रहे तो ऐसा डुबाया उसने और निश्चित रूप से धड़कन बढ़ती बढ़ती थी भैया आप लोगों की भी बढ़ती होगी हमारी भी बढ़ती होगी और हमको नुकसान हुआ उसके बाद हमने कान पकड़े न शेयर बाजार न म्यूचुअल फंड न और कोई कहीं पे ना तो पैसा लगाएंगे और नहीं आश्रित मे जय बजरंगबली बजरंग बली जय कपीसों को जागर कपीस शब्द का अर्थ उस दिन समझ में आया और हमको ऐसे हनुमान जी हैं जिनके अंदर राजा शाही तो है लेकिन बगैर राज्य के ये प्रार्थना करो ये ध्यान करो तपस्या करो यही ज्ञान प्राप्त करो भगवान कुछ ऐसा जुगाड़ होता है क्या बगैर राज्य के राजा शाही सोचने में बड़ा मजा आता है और यही हमारे संत करते लोग करते हैं जो साधु संन्यासी लोग हैं जो संत लोग हैं जो त्यागी विरक्त हैं उनको बल मिलता कहां से न पेट न जेल में कोई ढेरा ना पैसा ना राज्य ना घर ना बाहर कुछ भी नहीं बलैर किसी चीज के ऐसे बलवान होके घूमते हैं जंगल में भी अकेले रहते हैं जहां रहे वहीं मंगल ऐसी मस्ती रहती है ऐसा कैसा ज्ञान है महाराज यही गुरुस्वामी जी बोलते हैं भैया समझना है ना तो जी को भजो तो यही करते हैं कोई राज्य नहीं कोई उनके पास अपनी धन संपत्ति नहीं लेकिन जिस समय निकलते हैं ऐसी राजाशाही नहीं है राजाओं को तो राज्य दे देते दे हैं सुग्रीव को, राज्य मिल, को राज्य मिल गया विभीषण को वो दोस्ती हुई तो राज्य मिल गया राम जी को राज्य अगर मिला है तो हनुमान जी तो नहीं चाहेंगे ऐसी बात भी मुझे कभी निकालना है? हनुमान जी तो बोलते भगवान की कृपा है हम तो उनके सेवक हैं लेकिन सब भक्त लोग जानते जैसी सेवा हनुमान जी ने करी है राम जी ने तो बोल दिया तुम तो, अयोध्या जाएंगे ही नहीं वापिस अगर हमारे लक्ष्मण लाल जी को कुछ हो गया तो छोड़ो हम वापिस नहीं जा रहा आइडिया कैंसिल भले कितना जो है वचन दे के आए बोलते हैं हम बगैर अपने छोटे भाई के मैं जाऊंगे अगर वो हो पाया है तो केवल हनुमान जी के वजह से अगर अयोध्या की गाड़ी के ऊपर राम जी बैठ पाए हैं तो सब दुनिया जानती है राम जी भी बोलते हैं हनुमान तुम्हारा ऋण कैसे उतारे हम तुम्हारे नहीं कैसे हो हुँ? ऐसी सेवा करते हो ऐसा बल ऐसी मस्ती ऐसी हु? पूर्णता उनके अंदर है ऐसी राजाशाही है हनुमान जी खड़े हो जाएं तो लगता है कि पता नहीं कहां का धन मिला हुआ है रावण ने कहा तो प्रश्न ही था तुम्हारे पीछे कौन है कोई अकेले खड़े हुए इतना बलवान बुल नहीं सकता जरूर तुम्हारे अंदर पीछे तुम किसी का बल मिल रहा होगा आजकल की भाषा वो तो स्विटरलैंड में है क्या कैसा <laughs> कितना माल जमा करा हुआ है कितनी प्रॉपर्टी तुम्हारी है बंद किस्सा तुमको मिल रहा है कुछ नहीं आगे पीछे देखिए यही विशिष्टता है आत्म के ज्ञान से जो युक्त होता है वो बगैर किसी दुनिया की चीज के पूर्ण होता है मुक्त तो हो जाता है मस्त तो हो जाता है धन्य हो जाता है जिस समय हम लोग महाभारत की कथा सुनते हैं ना उस समय जहा पे युद्ध के पहले सब डिप्लोमैटिक टाइम चल रहा था पूरा विचार विमर्श चल रहा था जाके धृत को मनाना दुर्योधन को मनाना शकुनि को मनाना सलों को मना के किसी तरीके से लड़ाई को टालने की योजनाएं चल रही तो उस समय जो है भगवान कृष्ण को बोला गया कि आप भैया दोनों लोगों के लिए बहुत आदरणीय हैं आप चले जाओ एक बार आप भी धरत राष्ट्र को विश्व पे को इन लोगों को दुर्योधन को समझा लो द्वारकाधीष है लेकिन उस समय जो है वह दूत बन के जा रहे थे जब दूत बन के जा रहे थे तो प्रोटोकॉल ऐसा था उस समय मर्यादा ऐसी थी कि जब दूत आता है भाई तो राजा राजा खड़े नहीं होते राजकुमार नहीं खड़े होते हैं वो दूत बन के आ रहा है तो सब को बताया गया दूत बन के नहीं आ रहे इसीलिए सब लोग बैठे रहना बोला हाउ महाराज ये हाउ नहीं बोला वो तो हाउ तो हम बोल रहे हैं <laughs> ये तो मालवा हमारा ठीक है तो सब लोग जो है वह बड़े तैयारी तो में तो बैठे रहे और भगवान कृष्ण जो एंटर करे उनके राज राज्यसभा में जो एंटर करे सबसे पहले खड़े होने वाले दुर्योधन को <laughs> क्या तेजस्वी पर्सनालिटी क्या व्यक्तित्व था क्या आभा थी क्या कॉन्फिडेंस था क्या ज्ञान की चमक थी ब्रह्म तेज चमक रहा है ऐसी सुंदरता कई लोग होते हैं ना इतने अच्छे लगते हैं कि अपने हाथ से जाता है जब दुरी खड़े हो गए तो सबको तो खड़ा होना पड़ा बाद में मुड़के देखता है क्यों सब लोग खड़े हुए महाराज के आप हो गए अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ये हाल जैसे दुर्योधन तेजस्वी व्यक्तित्व ज्ञान में व्यक्तित्व बलवान व्यक्तित्व को देख के जैसे हम लोग के अंदर भी आदर होने लगता है हाथ जुड़ने लगते हैं सर झुकने लगता है हनुमान जी ऐसे इसीलिए जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ते हुए बोलो कि जय कपीश तो आपके हृदय में यही संदेश आना चाहिए कि हनुमान जी बगैर राजा राज्य के राजाशाही वाले ऐसी राजाशाही है कि उनको राज्य की जरूरत नहीं है तो हम तो आपको कमजोर हैं इसीलिए दुनिया भर की बैसाखी की जरूरत पड़ती ये बाहर की बैसाखियां हैं अर्थित होते है इन चीजों के ऊपर और जिस भी जिन, जिन चीजों को कुछ हो जाए तो हार्ट अटैक होने लगता है ब्लड प्रेशर होने लगता है नींद नहीं आती खाना नहीं हजम हो पाता है तो हनुमान जी की यह शिक्षा लेने योग्य है जो व्यक्ति जैसे भगवान गीता में अभी उन्होंने गीता का दूसरा अध्याय जो यहां पे हिंदी साहित्य समिति में देखा उसके अंतिम प्रसंग में हनुमान अर्जुन ने भी पूछा भगवान ज्ञानवान के लक्षण क्या होते हैं पहला लक्षण उन्होंने बताया कि अर्जुन उसको ज्ञानी बोलते हैं उसको जो है वह बुद्धिमान बोलते हैं जो आत्मनिये वात्मना दुष्ट स्थित प्रज्ञा तोचते प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थमन हो कोई दूसरी चीज के ऊपर आश्रित नहीं है मैं को ऐसा जान रहा है मैं की महिमा जान रहा है इसीलिए उसको किसी पर आश्रित होने की जरूरत ही नहीं वो परम संतुष्ट होता है और हनुमान जी की ही आत्मा नहीं हमारी की सबकी आत्मा वही महान हमको पता नहीं है जिस व्यक्ति को अपने ही आत्मा का ज्ञान पता है ऐसी दिव्य अविनाशी परिपूर्ण अनंत अजन्मा हमारा सब लोग मूल रूप से वही हैं। लेकिन ये बात नहीं जानने के वजह से बल्कि उल्टा मोह उत्पन्न हो गया है। हम ये छोटे से शरीर ही है हमारा तो जन्म है हमारा तो मारा इसे ये झूठ है ये मोह है ये गलत है और एक बार किसी को भी मोह हो जाता है वो बेचारा डर के ही है आश्रित होना उसके जीवन में नियति हो जाएगी पराधीन होना अवश्यमभावी हो जाएगा जब अपने आप को हमने छोटा मान लिया है दीनहीन मान लिया है उसके उपरांत हमको निर्वाण हनुमान जी जय कपीश आप जब बोलते हैं और ये उसके अंदर मन में विचार आपके अगर आ जाता है कि देखो बगैर किसी चीज के ऊपर आश्रित हुए मस्ती है पूर्णता है राजाशाही है तो ये कब होगा जब वो अपने आप हाँ को जानते हैं जय पती से बोलते हुए हम बोलते हैं हनुमान जी आप तो अपने अंदर जगे हुए हो आप तो आत्मा के ज्ञान से संयुक्त हो जो अजन्मा है अमृत स्वरूप है आप इसमें जगे ही इस सच्चाई में है। धन्य है आपके कौन गुरु थे महाराज ऐसा बढ़िया ज्ञान दे दिया जीवन धन्य हो गया इसको बोलते हैं स्वस्थ जीवन मस्त जीवन हनुमान जी के गुरु जी कौन थे सूर्य देवता सूर्य देवता के पास जाके जो ज्ञान जो गुरु भी हो होना बोला जो हो पूरी दुनिया के ऊपर प्रकाश का आशीर्वाद देते रहते हैं ऐसे ने ज्ञान को आत्मसात करा है अकेले विचरते हुए सबके कल्याण के लिए जीवन जीते हैं इन्हीं को अपना गुरु बनाएंगे हम पहुंच गए सीधे अरा सी ज्ञान गए तुम्हारा कैसे गए यहां इतनी लंबी फ्लाइट लेके और वो भी हमारे रस के ऊपर आके बैठे हुए हो हमारी मुड़ के देख रहे हो तो पहुंचे कैसे तो बोला महाराज जी हो तो छोड़ो आगे बताओ ज्ञान दीजिए ज्ञान लेके छोड़ा और वो तो बड़ी हमने आपको पहले भी कहानी बताई थी क्या क्या उसका प्रसंग में था ऐसे महान गुरु से तेजस्वी गुरु से जो ज्ञान जिन्होंने लिया हुआ है निश्चित रूप से वो भी ऐसे महान तेजस्वी होंगे जय हो आपके, जय ततीश तीनों लोग उजागर आपसे तो हनुमान आप तो जी तीनों लोक प्रकाशित तो होता तो तो तो रहता है तीन लोक तो जो है वो ये केवल एक सांकेतिक है जितने लोग हैं उनको जैसे तो हम लोग के शास्त्र बोलते हैं सात लोग ऊपर होते हैं सात लोग नीचे होते हैं शायद सेवन अप उसी से लिया गया है हाँ? सेवन अप सेवन डाउन <laughs> तो ये सेवन अप और सेवन डाउन ये जो होते हैं और प्रत्येक लोग क्या होता है भिन्न भिन्न अनुभवों का एक क्षेत्र होता है विविध प्रकार के अनुभूति के संभावनाओं को लोक बोलते हैं अब भी ऐसे लोग होते हैं ऐसे स्थान भी होते हैं अब जब भी हम लोग लोक बोलते हैं ना ऐसा लगता है कोई सिटी विटी है कोई ग्रह नक्षत्र होगा वहां जाते होंगे हैं। तो ऐसा दर्शन नहीं है कि कोई एक तारा होगा नक्षत्र होगा लोक होगा बादलों के परे और वहां पे जाएंगे और वहां पे स्वर्ग लोक आ गया कहीं नरक लोग आ गया ये जो लोग लोक शब्द का अर्थ ठीक से नहीं समझते हैं वो लोक को ग्रह नक्षत्र समझने लगते हैं ग्रह नक्षत्रों को लोक नहीं बोलते हैं लोक बोलते हैं अनुभव के रैल्व को अनुभव के आयाम को हर व्यक्ति की अनुभूति की धरातल अलग होती लेकिन जिस समय आप खुश होते हैं ना आपकी जो मनस्थिति होती अनुभूति होती वो अलग ही लेवल की होती जो भक्त आदमी है भगवान का चरणा जो है उसकी दुनिया अलग होती उनके मित्र उनके विचार उनकी चर्चाएं उनके सीरियल उनके टीवी उनकी पिक्चरें उनकी किताबें सब अलग होती जो भक्त लोगों की मंडली है लोगों की मंडली इतनी बढ़िया और संसारियों की मंडली होती प्रपंचियों की मंडली होती क्या तालमेल बैठता है क्या है? अगर किसी के कोई मित्र हैं बड़े संसारी प्रपंची हैं तो मेरे यार तुम्हें जाओ अब यहाँ पे हम जो हैं किसी और चीज के रस का पान करते हैं बोलते हैं आज चल रहे वो दूसरे रस का पान करना पड़ रही अरे तुम्हें करो जाएगी तुम भी मत करो तो अच्छा है यार तुम्हारा भी बेकार पैसा भी खराब होगा शरीर हो भी खराब होगा जीवन भी खराब होगा छोड़ो तुम तो सुधरते नहीं एक सज्जन हमारे बम्बई में हम उनके घर में कई बार रहते थे वो एक बार आए बोलते हैं स्वामी जी हम पीते तो नहीं थे दोस्तों ने बिगाड़ दिया बोला क्यों मूर्खता किया बात करते हुए हम तो बहुत अच्छे थे ये तो बिगड़ गए दोस्तों की कृपा से और वो भी क्या बताएं महाराज जी दोस्त है क्या हमारे रिश्तेदार हैं वो आते हैं यहीं रुकते हैं वो बोलते है, शाम को खोलो बोतल क्या करें हम शुरुआत में तो नहीं पीते थे लेकिन वो पीने लगे महाराज जी हम बोला अच्छा स्वामी जी को यार तुम कहे पट्टी पढ़ा रहे हो किसी और को पढ़ाते तो ठीक भी रहा पकड़े जाओगे हम <laughs> तुम्हारी पोल खोल देंगे सबके साथ बोलते हमारे थी पोल क्या खोलनी हम लाइक बात बताओ वो नहीं पीता तुम नहीं पीते थे वो पीता था ठीक बोलते आओ बोला आप बताओ किसकी निष्ठा ज्यादा बलवान थी उसकी पीने में निष्ठा बलवान थी और तुम्हारी नहीं पीने में निष्ठा बलवान थी है? जिसकी कमजोर होगी वो हर जाएगा तुम्हारी संगत में उसने छोड़ दाव नहीं दिया उसकी संगत में तुमने चालू क्यों कर दिया ये बताओ जी उसके हमने मन रखने के लिए पी लिया बोला चलो कोई बात नहीं, पी लिया तो पी लिया अब अगली बार जब आए ना तो काम करना उससे बोला है तुम्हारे वजह से हमने इतनी बार पीते भी नहीं थे उठा लिया गिलास अब हमारे वजह से आज तुम तो मत पीओ ट्राई करना जरूर बोला जरूर ट्राई करूंगा तो भी आ रहे हैं सैटरडे को ही आ रहे हैं वो अनुभव ठीक तो आए है बाकायदा उनकी शाम को महफिल जैसी होती थी जमी तो उन्होंने प्रस्ताव रखा बोला देख रहे यार हर समय हम तुम्हारे वजह से पी लेते हैं इस बार तुम हमारे वजह से पियो बोलते फोकट की बातें मत करो कल तुम दुखंघ में पड़ गए कैसे तुम्हारे विचार आ रहे हैं हम नहीं पिए हो ही नहीं सकता हम तुम्हारे वहां नहीं आएंगे ये चल सकता है मन हम पिए नहीं ये नहीं चल सकता उस दिन से उसकी खुट्टी हो गई उससे <laughs> समझ गया कि कैसा झूठा आदमी है हम इसको अपना दोस्त समझ रहे थे हमारे लिए एक दिन वो नहीं पिए ऐसा भी नहीं कर सकता निकाल रहे थे व्यक्ति को पुल खुल उसकी जैसे वाल्मीकि जी की उनको पता लग गई ना परिवार की नाराज जी ने बोला सबके लिए चोरी करते हो तुम्हारा कोई पाप बाटेगा नाराज जी बच्चों के लिए और पत्नी के लिए तो कर रहे हैं वो तो आखिर हम हमारा पाप उसका पाप उसका पुण्य हमारा पुण्य उससे बोलने की बातें हैं ये पूछ लो जाके उनसे कि जो तुम्हारे चोरी के पाप होगी क्या बोला ये तो प्रश्न ही हमने कभी नहीं सोचा कभी हो ही नहीं सकता वो नोगे हम तो साथ जिएंगे साथ मरेंगे बोला ज्यादा ठीक है डायलॉग वायलॉग छोड़ो तो गए से बोला तुम कहां से कमा के लाते हो ये तुम्हारा मतलब है हमारे पास लाते हो हम घर चलाते हैं तो हम कैसे चलाते हैं तुमको कहां चिंता होती है तुम कैसे लाते हो हम कैसे चिंता करें तुम्हारा काम है असली अच्छ, धन लाओ कुण्य वाला लाओ धर्म वाला लाओ तुम कुछ गलत लाते हो तो भोग तो और हम तुम्हारी धर्म पत्नी है अधर्म पत्नी नहीं है अधर्म पत्नी जो भी कुछ करो चुपचाप रहती है धर्म पत्नी को बोलना पड़ता है अग्नि के सामने प्रतिज्ञा यह है कि अगर इन्होंने कुछ अधर्म करा तो हम उसको रोकेंगे टोकेंगे कुछ ना कुछ सदबुद्धि देने की कोशिश करें शरीर उनका रोग होगा तो हम ठीक करने की सेवा करेंगे मन खराब होगा बुद्धि खराब होगी कर्म खराब होंगे हमको तो जीवन भर साथ निभाना है इसीलिए हम कोशिश करेंगे ये ठीक ठाक रहे हर व्यक्ति को अपने ही कर्म खुद भोगने लिए जो आदमी अगर खुद यहां पे बलवान हो ज्ञानवान हो सब चीजों से मुक्त हो वही पूज्य है वही महान है और यही हम हनुमान जी की वंदना करते हुए चालीसा पढ़ते हुए यही गुणगान गाते हैं और तीनों लोग आपसे प्रकाशित हो, ऐसी ख्याति है हनुमान जी तो जहां चले गए ये सब लोग हम बात कर रहे हैं अनुभूतियों के रैल की आत्मा, पाप आत्मा उनकी दुनिया अलग होती गीता के अंदर भगवान बोलते हैं अर्जुन या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागरती या निशा जो बाकियों के लिए रात होती है अर्जुन यानी उसमें जगा होता है जो ये दुनिया देख नहीं पा रही उसमें जगह नहीं रही है जहां ज्ञानी लोग संत लोग भगवान हनुमान जी जिसमें जगे हैं तो दूसरे को कल्पना नहीं हो पाती इसीलिए भंगेड़ी लोग हमारे महादेव जी के नाम के भंग खाते महाराज जी हर हर बम बम बोले <laughs> भगवान शंकर के नाम पे देते हैं खाए के लिए खाए भगवान शंकर तुम बताओ हिमराज जी थोड़ा ध्यान में आराम रहता है शांत हो जाता है जिसका अशांत हो अशांत हो अगर है भगवान शंकर भान खाते इसका मतलब तुम क्या आरोपण कर रहे हो समझ में आ रहा है ऐसा आरोपण कर रहे हो कि भयंकर पाप कर रहे हो ऐसी जगह मारेंगे पानी नहीं मिलेगा तुमको इतना तुम नीचे बात कर रहे हो भगवान शंकर का मन अशांत है क्या की शांति प्राप्त करें कैसे विकृत बुद्धि है उनके अंदर नामो निशान नहीं है चिंता नहीं है अज्ञान नहीं है मोह नहीं है विकार नहीं है डर नहीं है सुरक्षा नहीं है कितनी तो ये जो अलग अलग, ये जो अलग अलग दुनिया होती है ना गरीबों की विचारों की दुनिया अलग होती है अमीरों की अलग होती है नेताओं की अलग होती है प्रजा की अलग होती है सबकी विचारों के अलग होती हमारी आदि भक्तों के अलग होती है नास्तिकों की अलग होती है कॉम्युनिस्टों की दुनिया अलग होती है ये जो अलग अलग दुनिया होती है ना अनुभूति के आयाम रेल इसको जो है अपने साथी बोलते हैं लोक है। खूब पुण्य करो सदैव मस्त रहो सेवा करो भजन करो जहां हो सके जिसका कल्याण करो इसको बोलते हैं पुण्यात्माओं की दुनिया और अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को मारो खत्म करो नोचो लूटो ये योटी पापियों की दुनिया अब ये दुनिया वो दुनिया कितनी अलग है उनके सपने अलग उनके कर्म अलग उनके विचार अलग उनका परिवेश अलग तो दुनिया ये अलग होती ये लोगों को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं तो मोटे तौर से अगर डिटेल में जाना चाहो तो सेवन अप सेवन डाउन सात लोग ब्रह्म लोक सत्य लोग ये आदि सब जैसे सात ऊंचे लोग होते हैं और नीचे होते हैं ये सब नरक वरक सब अधो अध बोलते इन समस्त लोगों को मोटे तौर से तीन भागों में विभाजित करके तीन लोक कह दिया जाता है एक ऊपर एक नीचे और एक बीच वाला स्लीपर तो बीच वाली सीट ऊपर सीट नीचे सीट तो ये मोटे तौर से एक उत्कृष्ट है एक निकृष्ट है और एक मध्य है हनुमान जी की एक महिमा है कि तीनों लोक वाले लोग उनको सब तरीके से जानते हैं। बल्कि उनके नाम से या तो प्रेरणा लेते हैं या थरथर काटते हैं वो तो मत है वो उसको मत भेजना अगली बात लंका वाले की तो ऐसी हालत खड़ा थी वो सब जो है ना वो अधोलोक वाले थे अयोध्या उत्कृष्ट लोक लंका अधोलोक और किश्कि बीच वाला लोक ये तीनों लोग तीनों लोकों में जो है हनुमान जी की क्या ख्याति है रामायण इसका प्रमाण है समय हनुमान जी जा रहे थे हिमालय भरत जी ने देखा कोई जा रहा है और मारे गए नीचे आए खुद ही आ गए बोला ठीक हनुमान जी का कौन कुछ बिगाड़ सकता है आए और क्या कृपा करके गए क्या गुणगान हो गया हृदय जीत लिया उन्होंने भरत जी का हृदय जीत लिया लंका में वहां की क्या कथा है वो तो बोलने लगो तो बाकी चीजों के बोलने का टाइम ही नहीं रहा हमको ऐसी भयंकर हालत कर दी गर्भणी लोगों के गर्भ गिर जाते थे ऐसी भयंकर आतंकित हो जाती और उसके बाद वहां पर किसी ने बता दिया उनके जो दूत आए थे उन्होंने बोला है, ये तो सबसे छोटा था <laughs> बाकियों को तो क्या बताएं एक एक सेना में दे बना रहे उनका ये तो सबसे छोटे को भेजा था बोले राम अरे ये सबसे छोटा है तो, तो बाकी का क्या हाल होगा थर थर पर रावण को आश्चर्य हो रहा है हमारा पुत्र अक्षय कुमार उसको जो ऐसी दुर्दशा कर दी उसको जो है कौन कौन से अस्त्र शस्त्र चलाने पड़े वो नाग अस्त्र और वो अस्त्र ब्रह्मास्त्र फाइनली फेंका हनुमान जी ने बोला है ब्रह्मास्त्र की इज्जत की बात है ब्रह्मास्त्र की इज्जत रख लो इसीलिए चलो पर चले चलो ऐसी वहां हालत कर दी उन्होंने अकेला आदमी आया था लंका को जला दिया वहां के लोगों को डरा दिया उनके भाई को अपना दूत बना लिया और राम जी ने तो उनका जो है राज्य राज्यभिषेक भी, भी कर दिया लंकेश बना दिया सब लोगों को वहां पे ऐसे जीत लिया कि एक आदमी ऐसा करता है वो लोग थर थर काम है हनुमान जी का जब करते होंगे वो सवेरे से रात को हनुमान जी उठते हनुमान जी एक गुरु जी का भजन है राम जी का दल की भजन है सोवत रामा जागत रामा सपनों में भी आवत रामा तो राम जी हमारे सपने में भी आते हैं जगते हैं तो भी राम जी है सोते हैं तो भी राम जी है यह हालत हनुमान जी ने लंका लंका वासियों की कर दी चर्चा अगर होती थी तो सब अपने अनुभव बताते थे यार वो हमने देखा था हवाई जहाज की तरह कुर से गया था और वहां छत पे बैठा उसने यह करा उसने वो करा केवल हनुमान जी पता नहीं कब तक वहीं पे चर्चा के विषय रहे अधो में तीनों लोगों को उजागर तीनों लोगों को प्रकाशित कर दिया वहां पे नाम अपनी ख्याति उनकी फैल गई स्वर्ग आदि लोगों में तो देवताओं ने भेजा था ना जिस समय जा रहा था नाम अहिन कह माता हाँ। सुरसा सापों की माता जी देवताओं ने भेजी थी उन्होंने बोला रावण के दुर्ग में जा रहा है बल है इसके अंदर नहीं है घुसकर चला जा रहा है छोटा सा बंदर मरा जाएगा और नंग उसकी पूरी रक्षक थी कोई छोटा कोई सूक्ष्म कोई मशक समान वो भी कोई आ जाना तो पकड़ लेती जकल तो वैसी हमारे पर टेक्नोलॉजी नहीं है वो था वो था बहुत ज़्यादा इतनी टेक्नोलॉजी ऊंची थी कोई अदृश्य भी अदृष्ट नहीं घुसाता यहाँ पर मुसीबत है इतने इक्कीसवीं सदी में पाकिस्तान वाले वो चूहे की तरह नीचे से अंदर आ जाते हैं कम्यून दफ्तार के आ जाते हैं यहां देश बदल के आ जाते हैं कहीं गाय गाय के ढेर के बीच में से आ जाते हैं दुनिया भर की ये मुसीबतों को वहां पे अकेली लंकिनी पूरी लंका की रक्षा कर दी थी कोई पूछ नहीं सकता हनुमान जी भी पकड़े गए थे समान रूप धर के गए थे भले कहां जा रहे हो इधर आप पकड़ लिए ये तो उसको भी असलियत पता नहीं गई थी उसको भी सत्संग प्रदान कर दिया था <laughs> उनके सत्संग के बाद एक घूसा केवल लगाया लगाया बिचारी लगा लहू लोहान होके गिर गई जब लहू लोहान होके गिरी तो फिर एकदम भाषी बदल गई हाँ जो कि बोलने लगी आज तो सत्संग मिला हमको। बोला यार या ये अच्छा है क्या सत्संग में ऐसे चलते हैं क्या <laughs> अगली बार तू तो सत्संग में जरा कवच वच धारण करके जाना ए? तो वहां तो लेफ्ट और राइट चलता है और लहू लुहान होके आओगे तू तो उन्होंने बोला है कि भाई आज सत्संग मिला और हमको याद आता है जिस समय हमको ब्रह्मा जी ने यहां लंकिनी बना भेजा था उस समय कहा था ये बात जिस समय एक वानर आएगा और तुमको घूंसा मारेगा और तुम लहु दुहान कर देगा समझना लंका का भी अंदा है और तुम्हारा भी श्राप शीघ्र ही खत्म होने वाला है तो समझ गया वो समझ गई थी यह तो कोई देवताओं का ही आदमी है वानर ने आके एक लप्पर मार के हमारी हालत खराब कर दी तो उसने प्रणाम करा देवताओं के अंदर ख्याति की हनुमान की जिस समय सुरसा जीत जाती है सुरसा जो है थोड़ा षड्यंत्र करती है, है और वो परास्त हो, हो जाती है परास्त हो जाती बुद्धिमत्ता से जीते थे जब कोई भोजन मांगने के लिए आया है तो उन्होंने बोला कि आज तो भगवान ने हमको भोजन भेज दिया है बढ़िया मोटा ताजा तंदुरुस्त सीधे चला आ रहा है हमारे मुंह में तो उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि माता जी आपने भोजन की बात करी है कि किसी का भी भोजन मिलता है तो हम नहीं मना करते हम आपको वचन देते हैं हम काम करके आ जाए तो हम आपके पास आ जाएंगे फिर तो भोजन कर लेना अच्छा मुझे समझ रखा है इनको शेर के मुंह में हिराजा बोले नहीं नहीं हम थोड़ी देर से हम आते हैं, से खा ले, ले तुम लोगों ने कहानी सुनी होगी अलग तुमको नहीं जाने देंगे और वो बतियाती रही बात करती रही थोड़ी देर हनुमान जी ने बोला बोला ये ये विचित्र है खाना तुम्हारे सामने और खाने से बात कर रहे हो हम खा लेंगे तुमको हम खा ले अरे खाती क्यों नहीं थे खाओ ना थे बोलने की बातें हैं क्या तुमको खा लेंगे तुमको खा लेंगे तुमको खा लेंगे लड्डू तुमको खा लेंगे अरे यार खाओ ना बोल क्या रहे तो उसने बोला ठीक है थोड़ा हम ज़्यादा तो तो ये बड़े वो भी बड़े ये बड़े वो भी बड़े और जब सौ योजन तक उसका मुंह फैल गया बोला देखो अभिमान से काम नहीं बनता है ये बड़े हुए तो तुम तो बड़े हो गए, ये और बड़े हुए तो तुम बड़े हो गए, ये कब तक चलता रहेगा से छोटे हुए मुंह के अंदर घुसे और वहां पर गुदगुदी करी होगी कुछ और निकल के आए संकेत करा होगा भाई घुस पर पता नहीं आत्मा तोड़ताड़ दिया होगा एक अंदर क्या करके आए थे तो भगवान जाए और निकल के आए प्रणाम कर देखो अपना वचन भी पूरा कर लिया आपके मुंह में घुस के आए थे प्रमाण सही है धात्मा देते हैं आपको और उनको जो है वो बहुत खुश हो गई देवता लोग भी जश्न मनाने लगे देवताओं के लोगों में पार्टी आ गई हां ये कायदे का दूत मिला है भैया रावण के दुर्ग में जाने वाला पात्र मिला है असुरों को मुसीबत देवताओं में ख्याति और किस किंदा में तो क्या ख्याति है तो सभी जानते बाली जानता था सुग्री जानता था उनके पीछे हनुमान जी की ख्याति है उनकी मंत्रणा है तीनों लोक उजागर तीनों लोकों में जिनकी ख्याति है जिनकी मान है यश है यशस्वी समस्त लोकों में और इसीलिए ऐसे हनुमान जी की विशिष्टता है ऐसी राजा शाही है बगैर राज्य के आत्मज्ञान से युक्त हैं भक्ति से युक्त हैं योग से युक्त हैं, बल से युक्त हैं, सब चीजों से युक्त हैं और इसीलिए जब ब्राह्मण जी जा भी रहे थे ना बोला नहीं इस लोक की कुछ सेवा बची हुई है यहां हमारे भक्तों की हम सेवा करना चाहते हैं जहाँ जहां कोई राम नाम जगेगा भजेगा वहां पे हम आके हाँ आशीर्वाद देंगे उसको इसीलिए हनुमान जी ऐसे सत्संग में सूक्ष्म रूप से सदैव रहते हैं जो रामायण का पाठ करते हैं वो कई बार एक आसन खाली छोड़ देते हैं और अगर भी छोड़ते हो तो छोड़ दिया करो एक आसन रख के निश्चित रूप से विश्वास रखो कि हनुमान जी आके उसमें बैठते और हनुमान जी की कृपा से चलता यहां पे आसन क्या छोड़े आप लोग तो हनुमान जी को सीधे साथी में लाते हो जहां पे आप जाते हो हनुमान जी साथी में आते हैं हनुमान जी की कृपा से सब भक्तों का कल्याण होता तो है अरे बाकी संसारी गृहस्थी नो तो छोड़ो जो केवल संतों की भी रक्षा करते हैं हनुमान चालीसा आता है ना संतों की भी आपकी रक्षा करते हैं देखिए जिस समय घर बार सब धर्म भाल छोड़ देते हैं ना भगवान के भजन के लिए सन्यास लेके तो अभी तो आप आश्रम देख रहे हो कुछ छोटा मोटा हमारा तो छोटा मोटा है अनेकों के तो मोटे मोटे हैं अभी रिसेंटली आए थे कौन से श्रीमान रामपाल जी महाराज <laughs> क्या क्या में रखा हुआ था भैया है राम राम जी ही पालन कर रहे थे रामपाल जी का रामपाल बंदूखे लाठिया ट्रक पे ट्रक निकल रही हैं और कैसा क्या दुनिया भर के कारपू सब कारतूस पौज बना रहे थे क्यों बना रहे थे वहां पे गवर्नमेंट ने भी ठोक के बिल दिया 36 करोड़ रुपए का कर बिल है वो तुम्हारे वहां आते हैं पकड़ने के लिए अरे लोगों को कोई फर्क नहीं है अच्छा ठीक है 36 करोड़ ले, ले लेना भैया है छत्तीसगढ़ ऐसी सब चीजें दुनिया भर के बल से युक्त अंजे सही में संत लोग होते हैं एक दिन हमने भी सब छोड़ छाड़ दिया सब ना धन ना प्रॉपर्टी घर वाले बोले अरे कुछ तो तुम्हारे नाम की प्रॉपर्टी तो बोले छू कुछ भी नाम के लिए नहीं अगर संकल्प लिया है भर में भरोसे तो जी रहे तो देखते ना क्या होता है ज्यादा मुसीबत आएगी तो फिर आ जाएगी आपके पास अगर होगा तो देखे तो भगवान की कृपा से जीवन चलता है कि नहीं चलता है सब चीज बता दें भगवत होकर जीते और तब पहली बार दिखाई पड़ता है कि भगवान देखभाल करता है आदमी अपने अभिमान के चक्कर में अपनी चिंता के चक्कर में कभी सब छोड़कर देखता ही नहीं हमने आपको तो बताया था ना तीरथ पे हम लोग गए थे यहाँ पे नर्मदा जी की परिक्रमा भक्तों से बोला है देखो कोई जेल में पैसा न रहता चलो हम जिसको साथ में तो चलो नहीं घर होता तो बैठे रहो घर में एक ढेरी नहीं ले जाओगे तो हमारे साथ यात्रा भी चलो ज्यादा लंबी नहीं एक ही दिन की है यहां से जो है खेड़ी घाट से जंगल जंगल होके उनका रिश्तों तक जाएंगे भाई जहां पर जंगल में रस्ता है रात को वही सो जाएंगे वही खाएंगे वहीं पिए अगर कोई ऐसे चलना चाहो चलो तो अनेकों लोग तो न सरखिररे लोग हैं मरवाएंगे कोई भूखे <laughs> नहीं करें महाराजी घर में ये काम है वो काम है अनेकों लोग आएंगे कुछ लोग आ गए कुछ लोग गए और क्या खाते खातेदारी हुई है यार क्या बताएं ना किसी से लेना ना देना ऐसा प्रेम ऐसी आदमी का एक बार ये नेमाव रोड से हम जा रहे थे वो जो कौन सा झरना था जहां पे धावड़ी को धावड़ी को धावड़ी कोण जहां पे झरने से शिवलिंग बनते थे अभी तो सब डूब में आ गया वो तब बढ़िया झरना खत्म हो गया बांध बन जाना लेकिन उससे पहले की बात थी हम लोग गए जीप में जा रहे थे तो एक नाले से जीप निकल रही थी तो बेलगाड़ी उससे पहले निकल भी गई हमने बोला आराम से निकल जाए तो बैलगाड़ी निकल जाए तो हमारी जीप भी निकल जाएगी तो गए तो वहां इतना बड़ा कोई पत्थर वो हमारे डीजल टैंक से लड़ा और डीजल टैंक फूट गया और सारा डीजल बैठा हुआ निकल गया वो बैलगाड़ी में एक भीड़ लड़का उसकी शादी हो गई थी अपनी जो है पत्नी को ले जा रहा था बैलगाड़ी बेचारा उतर के आया दौड़ के अपनी बैलगाड़ी से मटकी निकाली और थोड़ा डीजल बचाया बोला नहीं आप लोग उतर जाओ लोग करते हैं किसी तरह जीप के नाले से पानी से बाहर निकाली और शाम होने लगी एक सज्जन निकल रहे थे बोलते महाराज जी यहां मतलब रात को छोड़ छाड़ के जीप चले जाओ बहुत ही खतरनाक इलाका है लोग मार डालते हैं खत्म कर डालते हैं लूट लेते हैं ये इलाका सही नहीं हमारे साथ जो है ना भक्त भी थी महिलाएं भी थी और महिलाएं वगैरह आभूषण के कहा होती वो तो अधूरी होती वगैरह आभूषण के तो सब आभूषण आभूषण की घड़ी किसी ग्रेन चेन किसी कान में आग में सब हम बड़े धर्म संकट में हो गए बताए सब लोग आए हमारे भरोसे से यहाँ अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ कोई आके पूरा गैंग आके अटैक कर दे लूट के ले जाए और मुसीबत कर दे तो फिर इतनी खराब बात है क्या करें क्या करें सोच ही रहे थे तो वो आदमी जो हमको बता के गया वो अंदर डीप इंटीरियर में चला गया था और वहां से एक ट्रैक्टर लेके आए महाराज जी चिंता ना करो हम लोग कुछ करते हैं आप लोग जो है ना बैठो हम गाड़ी भी आपके लिए चलते हैं एक तरह से सोचा भरोसा कर लो दूसरी तरह से कहा यार ये लोग यहां पे मारने के बजाय फुर्सत में वहां मारे जाके तो क्या पता <laughs> अपने घर में जाके फुर्सत में लूटें और ये करें तो अब क्या कराया जाए इस समय लॉटरी निकाली जाए राम जी बोलो जाए ना जाए जाए ना जाए जाए ना जाए और उसके बाद फिर हमने सोचा ठीक है आदमी हमको हमारे दिल में आवाज भी कि नहीं आदमी सही लग रहा है जाना चाहिए अरे भैया क्या हाल हुआ है उस समय क्या आनंद आया है एक बड़े इंटीरियर गांव में हम लोग का ट्रैक्टर गाड़ी खींचता हुआ और हम लोग कुछ गाड़ी में बैठे हुए कुछ ट्रैक्टर में बैठे हुए पहुंचे वहां गांव रात हो चुकी थी और गांव वाले दोनों साइड में स्वागत के लिए खड़े हुए और उस गांव का एक सेठ जी थे एक दुकान जिसकी होती है वही सेठ होता है वहां पे। तो उसकी जो है जैनी आदमी था वो लोग रात को शाम को जल्दी खाना वाना खा लेते थे तो उसने वहां पर स्वागत करा और रात को नल के बाद चिंता मत करूंगा आप हमारे अतिथि कोई स्वामी जी कोई संत हमारे वहां आए हैं परेशानी में आए हैं यह हमारा धर्म है आप लोगों की रक्षा करना आपकी सेवा कर रात को भैया हलवा बनी पूरी बनी वहां उस घोर गांव के अंदर उसके ज्यादा कमरे भी नहीं थे छत थी वहां तीन वीन की छत उस पर जो है रिजाई के गद्दे डाले गए और वो दो लड़के गांव के गए और परोस के गांव में राति रात एक मैकेनिक लाए और पूरी टंकी निकाली जाके वेल्डिंग करवाई रातों रात और सवेरे हम आए तो डीजल भरा हुआ हमारे जीप भेट जी दोबारा पधारो हा? क्या भाव विभोर हो जाते हैं मेरा देखो कभी भगवान के भरोसे से जियो तो ऐसा लगता है कि गोद में बिठाए हुए हैं आपको सब व्यवस्था करी हुई लेकिन हमको भरोसा नहीं है भगवान के ऊपर भरोसा नहीं वो भूखे न मानता लो हमको और ऐसी अपनी चिंता वहां पे सब देखभाल हुई भाव विभोर हो गए सब याद भी हमको याद रहता है ऐसे नहीं को क्षण जब, जब जब जितने हमारे महात्मा लोग अकेले घूमते हैं मस्ती से कभी सुना है दूसरे लोग तो भूखे मरते हैं कभी स्वामी जी भूखे मरे क्या कभी सुना गया बल्कि सब डायबिटीज के मरीज ज्यादातर जितने स्वामी लोग हैं ना सबके डॉक्टर लोग बोलते महाराज जी कम खाओ कम खाओ ज्यादा जियो कम खाओ और ज्यादा जियो ज्यादा खाओ जल्दी मरो ये सिद्धांत है आप लोग पता नहीं क्या क्या खाते रहते हमने सीधा सब छोड़ छाड़ दिया है अब तो बेचारे खाना क्या होगा उनका दुबले हो जाएंगे सन्यास से पहले हम भी दुबले थे वन सप ऑन अ टाइम एक समय की बात है हम भी दुबले होते गए तो और जब इससे किया जब से सब भगवान के भरोसे से छोड़ा है। तब से हमारा मध्य प्रदेश वृद्धि को प्राप्त हुआ है ऐसे भाई करते हैं यार भगवान के जो भरोसे जीवन है नियार। नियार। अपना जीवन भी सुखी होता है सुरक्षित होता है लेकिन ये पहला कदम उठाना बड़ा खतरे का होता है सबके लिए हो नहीं पाता है अच्छे लोग भी गुणगान गाएंगे बुरे लोग भी डरा करेंगे और अपने लोग तो आपके ऊपर स्नेह बरसाएंगे जिस समय हम भी स, स, सन्यासी बन रहे थे ना घर वालों के तो भी दुख के क्या दिमाग खराब हो गया है पढ़े लिखे अच्छे खासे है? तुमको पढ़ाया लिखाया और यही तुमको बाग बनना था तो पहले बताना चाहिए हमें पहले तुमको हम भी नहीं बताते हम पहले क्या बताते बुद्धि भ्रष्ट हो बेकार हो गया और आज हाँ क्या हाल है इस ज्ञान भक्ति की कृपा से उनको भी जीवन जाता है बोलते हैं हमारे परिवार को कोई जो है पुण्य नीला है तुम्हारी वजह से मिल जब जब जाते तभी हमारे पिताजी तो नहीं रहे माताजी जी अभी भी है ऐसी खुश हो जाती है कि हमारा जो है जीवन धन्य हो गया है अपने लोग खुश संत लो खुश दुष्ट लोग खुश नहीं <laughs> दुष्ट लोग भी जो है चिंता करते हैं डरते तीनों लोग उजागर तीनों लोग उजागर है इसका यह होता है कि तीनों लोक में ऐसे ज्ञानवान भक्तवान गुरुवान, ज्ञान गुण सागर जो हो जाता है उसकी महिमाती मलोह में होती है एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं जननी कृतार्था वसुंधरा पूर्णवती चते पृथ्वी कृतार्थ हो जाती है जहां पे कोई भगवान का भत्व ज्ञानवान है। साथ कुल उसके परिवार के तर जाते हैं अगर कोई ज्ञानवान भागवत के पहले कथा आती है ना कि पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके भगवान के पास जाती है भगवान बहुत भोजा हो गया सब दुष्ट दुष्ट ही चालू तरफ फैले हुए हम मर जाने और एक ज्ञानवान आ जाता है तो वसुंधरा पुण्यवती जो अपने आप को पुण्यवान समझने लगती है तो भले ये लोग सेवन अप सेवन डाउन सब तीहू लोग उजागर जय हो हे कपीश हे मान लो श्रेष्ठ आपकी जयकार हो हम सदैव आपकी का गुणगान गाते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीर तिहू लोग बहुत सुंदर विचारणीय चीजें हैं तो ये हम लोगों ने इस बार देखा आपको अगली बार छोटी मोटी एक दो चीजें इसमें और भी छुपी हुई हैं वो बता के फिर अगली बार, अगली बार आगे चलेंगे आज फिर यहीं पर सभा श्री राम जय राम जय जय राम